चार छह घंटा बैल ने काम किया पड़ा रहा भैंस ने दूध दे दिया जान छोड़ी पशु तो दिन को थोड़ा काम करता है रात को आराम से पड़ा रहता है ये बंदा तो रात को सात बजे आठ बजे नौ बजे दस बजे भी घसीटा जाता है बारह बजे भी घसीटे जाते और सोते तो सपने में भी कपड़ा बेचते रहते कृष्ण कनैया सरदार नगर में प्रभुदास बजाजी था दिन भर मोर मोरकिन बेचता था बोलो छह गज दे हाँ इतने पैसे रोकड़ा देंगे बोले नहीं सेठ जी खर्ची पर नहीं नहीं सौ रुपया बढ़ जाएगा बोलो रोकड़ा देते देव, देखो कपड़ा देखा फाड़ू फाड़ू रोकड़ा पैसा बोले छह हाँ, छह दिन भर ऐसे मोरकिन फाड़ते रहते छह छह गज ओ इतना रमजान के महीने में गिराक ही होती कि उस सेठ जी रात को सौंपने <स्वणगे> सौंपने में ग्राहक आया और धोती की पाटली है वो खोल के ले तीन रुपए गज होता था तभी की बात है और सरदार नगर में उनका घर था बम्बई मार्केट रेलवे स्टेशन के नज़ीक पांच कुआ सारंगपुर पुल और कालूपुर पुल के बीच में जो आता है ना रे अपना मार्केट सिंधी मार्केट वहाँ की घटित घटना है प्रभुदास बजाजी की उसी के श्रीमुख की बात है कि यार रात को ऐसा सपना आया तो बूढ़े थे काका का। अच्छे आदमी थे पार्टी भी अच्छी थी वैसे लेकिन वो रमजान के महीने में नौकरों के साथ खुद को भी ध्यान देना पड़ता तो सपने सपने में वो धोती की पाटली खोल के हेलो ऐसा रोकड़ा फाड़ू फाड़ू फाड़ू काके चें चे, चे। दो टुकड़े कर दिए एक टुकड़ा इधर फेंका खाट के छोकर बांध दे और दूसरा टुकड़ा उधर फेंका ताका लपेट ले और खुद बेचारा के सुबह देखा मुआ है चाके होते फिर याद आया कि मोरकिन फाड़ा था रात को सौंपने में लेकिन वो मोरकिन का ताका नहीं खोला ये फाट लिया को दिन को तो मेहनत करता है लेकिन रात को सपने में भी बेचारा कुछ का कुछ करता रहता है भक्ति मनुष्य के रंग चित्त को रंग देती है भक्त का मतलब है जो परमात्मा से विभक्त ना हो आत्मा से विभक्त ना हो भगत जगत को ठगत है भगत को ठगे न कोई एक बार जो भगत ठगे तो अखंड यज्ञ फल हो सियावराम भक्त माना जो परमात्मा ब्रह्म ज्ञान से अपने आत्म परमात्मा से अलग न हो उठत बैठत वही उठाने कहत कबीर हम उसी ठिकाने उसको भक्त बोलते हैं हनुमान जी भक्त हैं नारद जी भक्त हैं और नारद जी को वालिया ने ठगा है ऐसे भक्त तो ठगवाने के लिए गांव गांव घूमते हैं सेठ को धन मिलता है तो तिजोरी के तरफ देखता है नेता को सत्ता मिलती तो चमचों के तरफ निहारता है और संत को जब परम भक्ति और भगवान मिलते तो समाज के तरफ भागता है गांव-गांव में राज्य राज्य में राष्ट्र राष्ट्र में देश परदेश में भागता और लोगों का तन मन का कल्याण तन तंदुरुस्त मन प्रसन्न बुद्धि बुद्धिदाता के ज्ञान और आनंद से भर देता है भारत का संत बदले में कुछ लेता तो नहीं अगर कोई श्रद्धा भक्ति से देते हैं भाई मुफ्त में लें निगुणे गनाएंगे महाराज लोग वो महाराज लेकर फिर किसी रीत से समाज में दे देते हैं ऐसे महापुरुष भारत में जब तक हैं तब तक चाहे कितने भी कूटनीतिज्ञ आए जाएं और भारतीय संस्कृति को कुचलने की कोशिश करें फिर भी भारतीय संस्कृति का शान बुलंद रहेगा बिल्कुल पक्की बात है दुनिया के किसी भी देश में इतनी बड़ी तादाद में पाँच पाँच दिन सात सात दिन या दो दो दिन लोग सत्संग सुनते हो ये आज तक मैंने सुना और देखा नहीं है अगर इतना आनंद और माधुर्य पाँच पाँच दिन के लिए इतने विशाल पंडाल में कोई सुन सकता है तो ये भारत का ही अभी ब्लड सुन सकता और भारत के संत ही इतना गैदरिंग को कंट्रोल कर सकते बाकी जय जय सिया है भक्त का मतलब है जो परमात्मा से विभक्त न हो भगत जगत को ठगत है जगत में रहे लेकिन जगत के पाप ताप और बंधन से अपने को निर्लेप करे मक्खन छाछ में तो रहता है लेकिन छाछ के ऊपर नाव पानी में तो रहती लेकिन पानी से ऊपर ऐसे भक्त संसार में लेता देता खाता पीता है लेकिन संसार की आशक्ति और कर्म बंधन से ऊपर ये भक्ति योग भक्ति योग में एक श्लोक सुना देता हूं अद्वेष्टा मैत्री करुणा दुख एवच भक्त कैसा होता है कि उसके चित्त में किसी के प्रति द्वेष नहीं होता अद्वेष्टा सर्वभूता नाम फिर क्या मैत्री करुणा एवच श्रेष्ठों से मैत्री छोटों पर करुणा निर्ममो निर्हकार शरीर को शरीर के संबंधों को मैं मेरा नहीं मानता और किसी वस्तु पद का अहंकार नहीं करता इसको भक्ति योग में इस भक्त की बड़ी महिमा गाई गई ऐसा भक्ति योग का सहारा लेकर साधक तर सकता है तेरहवे अध्याय में क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग आता है जैसे खेत का खेत जोतता है किसान उसमें जो बीज डालता है वही फल पाता है समय पाकर ऐसे ये शरीर क्षेत्र है इस शरीर के द्वारा जैसा कर्म करता है उसका फल देर सबेर उसको लोक लोकांतर में कालांतर में मिलता है लेकिन ये फल मिलता है कर्म का कर्ता मानकर लेकिन क्षेत्र को इसे शरीर को जानने वाला जो है शरीर मन इंद्रियां बुद्धि आदि को जो जानता है वो क्षेत्र ज्ञ है क्षेत्र को जानने वाला है जैसे किसान और किसान का खेत दोनों भिन्न है ऐसे ही शरीर और आत्मा भिन्न है शरीर के लिए आत्मा नहीं है आत्मा के लिए शरीर है ऐसा जो जानता है वो देर सवेर अपना कल्याण कर लेता है और जो शरीर के लिए आत्मबली चढ़ा देता है वो देर सवेर अधोगति की ओर जाता है क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग गीता के तेर में अध्याय में है क्षेत्रज्ञ को मेरा मैं और मेरा जाने और क्षेत्र को प्रकृति का जाने ऐसा जानने वाला साधक सिद्धता के तरफ यात्रा करता है चौदमा अध्याय गीता का आता है गुणत्रय विभाग योग गुणत्र सत्व गुण रजोगुण और तमो कभी हमारे चित्त में सत्व गुण की प्रधानता होती कभी रजोगुण की होती कभी तमोगुण की है जैसे सुबह आदमी जल्दी उठता है स्नान आदि कर लेता है और सात्विक भोजन करता है तो उसका सत्तोगुण बढ़ेगा रजोत्तम गुण की मात्राएं कम होगी वो निरोग रहेगा प्रसन्न रहेगा निर्णय शक्ति रोग प्रतिकारक शक्ति अनुमान शक्ति समाज शक्ति आदि उसकी विकसित रहेगी लेकिन जो देर से रात को प्रदोष काल में भोजन करता है प्रदोष काल में मैथुन करता है उसका तमोगुण बढ़ेगा रोग प्रतिकारक शक्ति कुंठित होगी मति कुंठित रहेगी रोजी रोटी में बरकत कम हो जाएगी बहुत लाभ होने का प्रारम्भ होगा तो थोड़े ही लाभ में वो प्रारब्ध पूरा हो जाएगा थोड़ा सा दुख आने वाला होगा तो तमोगुणी को बड़ा भारी दुख लगेगा और सतोगुणी के जीवन में बड़ा भी दुख आएगा तो उसकी ज़्यादा असर नहीं होगी गुण त्रय विभाग योग में सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की बात आती है अपने जीवन में सतोगुण बढ़ाना चाहिए रजो और तमोगुण को नियंत्रित रखना चाहिए पंद्रहवें अध्याय में पुरुषोत्तम योग की बात आती है और सोलहवें अध्याय में देव देवी और आसुरी संपदा विभाग योग की बात आती है देवी संपदा संपदा भगवान तो सबके प्राण आधार हैं सबके साथ भगवत सत्ता तो एक है जैसे विद्युत सबके साथ एक अब हीटर का स्वभाव है पानी गर्म करना फ्रिज का स्वभाव है पानी शीतल करना उनकी मशीन अपने अपने ढंग की है ऐसे देवों में सत्ो गुण और दैत्यों में रजोत्तम गुण होने से उनका स्वभाव अलग अलग है कुटुम्ब में भी कोई देवी स्वभाव के होते हैं कोई तामसी स्वभाव के होते हैं, कोई राजसी स्वभाव के होते हैं तो जिनका सेम गुण होता है सेम स्वभाव होता है उनका मेल होता है दोस्तों का सेम स्वभाव में मेल होता है और भाइयों का समान स्वभाव नहीं होता है तो झगड़े होते रहते हैं एक बार ब्रह्मा जी के पास फरियाद लेकर देवता और दैत्यों का प्रश्न लेकर दैत्यों का अग्रगण लोग गए भगवान तो सबके हरता करता है फिर भगवान जब जब अवतार लेते हैं तो दैत्यों का दमन करते देवताओं की विजय कराते हैं ऐसा पक्षपात क्यों होता है पितामह आप ही हमें न्याय दीजिए पितामह ने सोचा कि इनको सत्संग नहीं पचेगा उपदेश मात्र से ये बात समझेंगे नहीं इनको प्रैक्टिकल कुछ प्रयोग करके दिखाना पड़ेगा पितामह ने दिन तय करके कह दिया कि फलाने दिन दैत्य भोज और देवता भोज इस ब्रह्मपुरी में रखा जाएगा देव देवदानों को भोजन दिया जाएगा और तुम्हारे प्रश्न का प्रैक्टिकल वहाँ उत्तर भी मिल जाएगा दैत्य सोचने लगे कि देवताओं को तो खूब माल मिलेगा हमको मिलेगा रूखा सूखा लेकिन ब्रह्मा जी ने ऐसा नहीं फिर दैत्य सोचने लगे कि देवताओं को पहले जिमाएंगे हमको बाद में जिमाएंगे लेकिन ब्रह्मा जी ने ऐसा भी नहीं किया पहले दैत्य पंगत में बैठ जाए बैठे आमने सामने पंगत लगी परोसा गया दैत्यों की पसंदगी का भोज बनाया गया तीखा चरपरा लहसुन प्याज धमा धम है मसाले दह दला भुना जो उनको पसंद पड़े ऐसा भोज बनाया गया जब भोज परोसा गया तो ब्रह्मा जी ने कहा पुत्रो जब तक तुम पत्तल पे बैठोगे तब तक तुम्हारे हाथ की कोनी नहीं मुड़ेगी ये मेरा संकल्प है जिसके संकल्प से सृष्टि हो सकती है तो उसके संकल्प से हाथ की कोनी रुक जाए तो क्या बड़ी बात अब पत्तल में हाथ तो डाले लेकिन वो कौर आए कहा मुंह में कैसे आए कोनी मुड़े तो मुंह में आए कैसे कारीगर ने कारीगिरी रखी की कोनी मुड़ना चाहिए हाथ की ऐसी डिजाइन होनी चाहिए ये कौन सा साइंटिस्ट रहा होगा उस परमात्मा की कितनी सुंदर व्यवस्था है मूर्ख लोग समझते हैं, हम भगवान को नहीं मानते भक्ति करना कायरता है अरे तू कायर है जो भक्ति नहीं कर सकता है भक्ति तो वीरों का काम है जिस भगवान को देखा नहीं जिस भगवान को मन बुद्धि समझ नहीं सकता उस भगवान के नाम पर कदम रखकर जो आनंद पाता है वो वीरों का काम है कायरों का काम है। भगवत सुख पाना ये वीरों का काम है कायरों का काम नहीं है कुछ नास्तिक लोग कुछ भी धर्मी लोग ऐसे ही बक देते या लिख देते अखबार में कि भक्ति थके माँधे और कायर लोग भक्ति के रास्ते मुड़ते हैं उन नालायकों को पता नहीं कि ये वीरों का काम है भगवान शिव भक्ति योग का प्रभु भगवान कृष्ण भगवान राम हनुमान कितनी भक्ति करते हनुमान के आगे तुम्हारी आजकल की वीरता क्या है जो लोग लिखते हैं भक्ति कायर लोग करते हैं उन मूर्खों को पता नहीं कि हनुमान जी की वीरता के आगे तुम्हारी वीरता क्या है लक्ष्मण की वीरता के आगे तुम्हारी वीरता क्या है राम जी की वीरता के आगे तुम्हारी वीरता क्या है विवेकानंद की वीरता के आगे शिवाजी की वीरता के आगे तुम्हारी वीरता क्या है ऐसे बड़बड़ा देते हैं और आजकल तो छापों में भी जो जैसा छापना चाहता छपवाना चाहता छपा देते हैं लोगों की मति भ्रमित हो जाती है कि कहीं भक्ति करेंगे तो अपने कायर तो नहीं होंगे लेकिन जो भक्तों को कायर कहते हैं वास्तव में वो कायर है बुद्धि उनकी मलिन है उनको पता नहीं चलता बेचारों को हम उन्हें क्षमा करते हैं जय राम जी की तो बात चली थी महाराज देव दानव भोजन की व्यवस्था हुई ब्रह्मा जी ने संकल्प किया कौर कौनी मूर्ति नहीं डालते मुंह में आ, तो थोड़ा नाक में पड़ा थोड़ा आँख में पड़ा चमचमाता गरम मसाला वाला फिर उठाया कोर, उठाया बड़ा एक एकाग्रह होके फेंका लेकिन सीधा मुंह में कैसे आए बड़ी मुश्किल में हो गए मनोपसंद भोजन तो था लेकिन महाराज कोनी मूर्ति नहीं जैसे तैसे करके किसी की तो आंख लाल चोर टमाटा छाप तो किसी के नाक में वो पड़े मसालेदार भोजन अच्छी अच्छी अच्छी तो किसी की वो अन्न नली के बदले श्वास नली में कोर चला गया तो है बड़ी।, बड़ी मुश्किल में पड़े और भोजन किया तो मानो जान छुड़ाई देवताओं ने दैत्यों ने देखा अब देवताओं का वार आएगा उनकी तो कोनी नहीं रोकेंगे लेकिन ब्रह्मा जी ने देवताओं का भोजन जो बना वो परोसवाया और ब्रह्मा जी ने कहा पुत्रो जैसे दैत्यों की कोनी स्थिर हो गई मुड़ी नहीं ऐसे जब तक तुम पत्तल पे हो गए, तुम्हारी कोनी नहीं मुड़ेगी देवताओं ने देखा कि आमने सामने बैठे कोर उठाया और सामने वाले के मुंह में रख दिया और सामने वाले ने आमने वाले के मुंह में रख दिया आमने सामने सामने आमने कौनी नई मूर्ति तो कोई बात नहीं मन तो भक्ति योग से मुड़ सकता है एक दूसरे को पोषने से आदमी पुष्ट हो जाता है ब्रह्मा जी ने कहा दैत्यो तुम तुम्हारे कर्मों से दुखी हो और देवता अपनी अटकल और भक्ति और सहयोग की भावना से सुखी है भगवान तो सत्ता मात्र है भगवान किसी का पक्ष नहीं लेते हैं को काहू को नहीं सुख दुख कर दाता निज निज कर्म ही भोगत ही भ्राता जैसे जहाँ हरियाली होती है वहाँ मेघ आता है और जहाँ मेघ बरसता है वहाँ हरियाली होती है जहाँ भाव होता है वहाँ भगवान का आनंद करुणा वरुणा लय का प्रेम और माधुर्य आता है और जहाँ तामसी खुराक और तामसी विचार होता है वहाँ झगड़ा अशांति कलह और मुसीबतें आती है ये प्रकृति की व्यवस्था है भगवान तो सत्ता मात्र है पुत्रों इसलिए भगवान का दोष नहीं तुम्हारी खोपड़ी का दोष है उसका ऑपरेशन करवाओ सत्संग में जाया करो भंजे बीनु सतसंग हरि कथा ते बिनु मोहन भाग मोह गए बिनु राम पद होइना वैना दृढ़ अनुराग वे सचमुच में हत भागी है जिनको सत्संग में रुचि नहीं है भगवान में श्रद्धा नहीं अंतर आत्मा में प्रेम नहीं फिर चाहे उनके पास धन कितना भी हो पद कैसा भी हो सत्ता सौंदर्य कैसा भी हो सब फूटी दो कोड़ी का है वे लोग सचमुच में सद्भाग्यशाली हैं, जिनके चित्त में भगवान के लिए श्रद्धा है भगवान नाम में प्रीति है सत्संग में चार कदम चलकर जो जाते हैं वे सचमुच में अपना और अपने कुटुम्ब का कल्याण करते इस प्रकार भगवत गीता के गुणत्रय विभाग योग पुरुषोत्तम योग देवी और आसुरी संपदा विभाग योग सोलहवें अध्याय में आता है सत्तरवें अध्याय में श्रद्धा त्रय विभाग योग की बात आती है तीन प्रकार की श्रद्धा होती है तामसी श्रद्धा राजसी श्रद्धा और सात्विक श्रद्धा तामसी भोजन राजसी भोजन और सात्विक भोजन अठारवे अध्याय में मोक्ष सन्यास की बात आती है और वहाँ संजय कहता है यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र तत्र श्री भूति नीति पार्थर जहाँ आत्मरूपी कृष्ण है और पुरुषार्थी धनुषधारी अर्जुन जीव है वहाँ जरूर विजय है कभी निराश नहीं होना ईश्वर का आश्रय ईश्वर का सहयोग और तुम्हारा पुरुषार्थ हजार हजार विफलताओं के बाद भी सफलता का झंडा झुमा कर रहेगा बिल्कुल पक्की बात है कभी निराश हताश नहीं होना ईश्वर ईश्वर अनंत अनंत अनंत की शक्ति और अनंत अनंत ब्रह्मांड नायक परमेश्वर तुम्हारे साथ तुम्हारे पास है जिसके पक्ष में ईश्वर है ईश्वर तो बाबा सबके पक्ष में है लेकिन जो फायदा उठाए सूरज तो सबके लिए है लेकिन जो बिलोरी कांच धरेगा वहा सूरज की दाहकता प्रकट होगी और जो पत्थर लेके बैठा रहेगा तो खाली पत्थर ही तपेगा दाहकता प्रकट नहीं होगी और जो पीठ देके बैठेगा तो ऐसा होगा जो सामने वो तो सूरज तो सूरज है सरोवर तो सरोवर है जो जितना बर्तन ले जाएगा उतना ही मिलेगा ऐसे जितनी श्रद्धा और जितना भगवत्य सिद्धांतों का पालन उतना ही जीवन चमकता धमकता है और जितना मन उतना ही जीवन प्रॉब्लमों से घिर जाता है इस प्रकार भगवत गीता के अठारह अध्याय अपने आप में एक एक श्लोक परिपूर्ण है वो मंत्र राज माना जाता है जिसने भगवत कथा सुनने को श्रीमद् भागवत सुनने को चार कदम घर से यहाँ लगाए हैं रखे हैं एक एक कदम चलकर आने से एक एक यज्ञ करने का फल माना गया है श्रद्धा भक्ति से बैठता है ज्ञान भक्ति योग का फल होता है और ध्यान से सुनता है विचार करता है ज्ञान योग का फल होता है सत्संग के सत्र की तो होती अभी होगी लेकिन अपने जीवन में आप सत्संग की होती कभी मत करना जब तक जीना तब तक सीना सत्संग का सहारा जीवन में बहुत जरूरी है कनाडा का प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रूडो गीता पढ़ता है वो चकित हो जाता कि अद्भुत ज्ञान है वो उन्नीस सौ के मध्य भारत में आया और गीताकार की जन्मस्थली के दर्शन किया उसने मिस्टर ट्रूडो ने लिखा कि मैंने बाइबल पढ़ा अंजलि पढ़ा कुरान पढ़ा सब ठीक है सबको मैं थैंक्स करता हूँ लेकिन गीता ने तो गजब कर दिया है गीता ये मनुष्य मात्र का ऐसा सदग्रंथ है कि जीते जी मुक्ति का अनुभव कराने वाला ट्रूडो लिखता है गीता इज नॉट द बाइबल ऑफ द हिंदूइज्म बट इट इज द बाइबल ऑफ द हम्यूनिटी ये केवल हिंदुओं का ही धर्म ग्रंथ नहीं ये मनुष्य मात्र का धर्म ग्रंथ है मैं तो पादरी एवर्न को धन्यवाद दूंगा पुनः मैं आया पादरी एवर्न। उसने वहां भी अपना प्रचार किया अपनी ईसाइत का प्रचार किया हिंदू धर्म की केटेसाइज करके वो अपनी वाहवाही बताते हैं और ऐसा करके लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं। एवर्न ने जब हिंदू धर्म की केटेसाइज की भारतीय संस्कृति की बातें काटता जाता है और ईसा की बड़ी बड़ाई करता था कोई संत मिला उसने कहा तुम हिंदू धर्म की क्रिटिसाइज करते हो ईसायत की वहवाई सुनाकर लोगों को लू बना रहे हो लोगों को लू बनाना तो कम से कम तुम भारतीय संस्कृति का इतिहास तो पढ़ो हिंदू धर्म का कुछ तो शास्त्र तो पढ़ो ए वर्ण इतना हट्ठी जिद्दी नहीं रहा होगा उसने हिंदू धर्म के कुछ शास्त्र पढ़े उसमें मुख्य पुस्तक वो उनको हाथ में आ गई ज्ञानेश्वर का जीवन चरित्र Oh, इतनी योग शक्ति पॉसिबल फिर एकनाथ जी महाराज का पवित्र जीवन समता का जीवन तुकार तो महाराज के विठल की भक्ति और शिवाजी ऊपर वैराग्य के जो अभंग उसका उसने उल्टा बुल्था सुना पढ़ा होगा उस एवरन का मन बदल गया कि भारतीय संस्कृति के मंत्र जाप में ब्लड चेंज हो जाता है अभी भी होता है ऐसे मंत्र जिससे आरोग्य की रक्षा हो ऐसे मंत्र हो जिससे विल पावर बढ़े ऐसे मंत्र जिससे भाव शक्ति बढ़े ऐसे मंत्र है जिससे रोग दूर हो जाए ऐसे कई मंत्र हैं। हम भूलते गए पाश्चात्य कल्चर से इम्प्रेस होते गए हमको गुमराह करने वालों ने हमारी सत्यानाश कर दी नहीं तो कहा थे इतने ऑपरेशन कहा थे टेबलेट कहा थे इंजेक्शन और लोग आराम से संयम से जीते थे लॉन्ग लाइफ जीते थे अब तो इतने इस्पताल इतने ऑपरेशन इतने संस्थाएं, फिर भी लोग परेशान मिस्टर एवर्न ने भारतीय संस्कृति के उन संतों के जीवन चरित्र से ये जाना कि भारत का मंत्र विज्ञान शांति आरोग्यता प्रसन्नता देने में सक्षम है और उन महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़कर उन्होंने देखा कि इतनी सारी शक्तियां डेवलप कर सकता है मनुष्य उसको हिंदू धर्म के प्रति आस्था हो गई मिस्टर पादरी एवन ने कलम उठाई अपनी ईसायत मिशनरी को उन्होंने रिजाइन लेटर लिख भेजा उसमें कहा कि ईसात को चाहिए कि वो भारत में अपनी ईसायत न फैलाए अपितु तो भारतीय संस्कृति का गुण लेकर विश्व के अशांत मानवियों की सेवा करना उनका कर्तव्य है भारत में ईसायत फैलाने की कोई जरूरत नहीं है और मेरे आठ लाख डॉलर जो पड़े हैं वो मैं पूना इतिहास संशोधन मंडल को भेंट करता हूँ ताकि भारतीय संस्कृति का प्रचार हो और मानव जात की सेवा हो मैं आपकी मिशनरी से सदा के लिए बाय बाय करता हूँ रिजाइन करता ऐसा ही हिमाचल प्रदेश में कोटागढ़ गांव में सैम्पुल एवं स्टॉक्स पादरी आया था उसने लोगों को कहीं तेल दे दिया कहीं कुछ दे दिया जैसे ये लोग करते है तुम जानते हो इन इलाकों में कोई चीजें दे गरीब बिचारे उस एवन स्टॉक्स को अच्छा आदमी मानने लगे उसके दिल में तो नियत तो थी दूसरों को अपने धर्म से घसीट के अपने कल्चर में लाना लोग उनकी बातों में आ गए कृष्ण का फोटो उठा दिया राम का फोटो हटा दिया किसी बीमार को दवाई मिले जब कृष्ण को मानेगा राम को मानेगा तो इंजेक्शन अथवा तो दवाई वही मिलेगी जो सी विटामिन्स हो अब बुखार को सी विटामिन को क्या लेना देना जब वो ईसा को मानता है तब कोई नाइन या इंजेक्शन मिलता है ऐसा भ्रामक वातावरण करके उसने कई लोगों को ईसाई बना दिया जयराम जी की अभी भी कई जगहों पर ऐसा होता है बेचारे अनजान मामाओं के साथ बड़ा न्याय होता है एक तो बाहर से गरीब दूसरा अनपढ़ होने से समझ से गरीब और कौन लोग कैसे उनको ठग लेते हैं अरे एक पानी का लोटा देकर जो धर्म लाभ कर सकता है शिवजी पर पानी का लोटा चढ़ाकर जो आत्म शांति पा सकता है सूर्य को अर्घ्य देकर जो पितरों का कल्याण कर सकता है ऐसे संस्कृतिक भारतीय धर्म से उसको चुत करके गले में क्रॉस लटकाने से तुम्हे क्या फायदा मिला भारत को विभाजित करने का प्लानिंग है तो ये स्वप्न मत देखो भाईयो भारत के साथ आत्मीयता से जियो तो अच्छा रहेगा जयराम जी की जयराम जी बोलो तुम कमजोरी मत दिखाओ एवं स्टॉक्स ने कई बिचारे हिमाचल प्रदेश के कोटागढ़ के लोगों को गरीबों को अपने कल्चर में घसीटा उत्साही जवान था उसको ट्रेनिंग भी ऐसी मिली थी कि जो दूसरों को अपने कल्चर में लाता है उस पर भगवान ही सुख खुश होते हैं हमारे भारतीय संस्कृति कहती है कि सबके अंदर परमात्मा परमात्माए छुपी हुई आत्मशक्ति जगाकर यही मुक्ति का अनुभव करो लेकिन दूसरे लोग बोलते अपने मजहब में घसीट उनकी पूरी साधना और उनकी पूरी सेवा और उनका पूर, पूरा गोल वही होता है कि दूसरों को अपने पक्ष में लाकर अपना गोल बढ़ा करो और हमारा ये होता है कि दूसरों के अंदर छुपे हुए जो एक ही है उसकी जागृति करके जीते जी मुक्ति का अनुभव करो विकारों से पार जाओ वो बोलते हैं वाइन पीना है तो नो कोई बात नहीं नो प्रॉब्लम मीट खाना है तो नो प्रॉब्लम केवल तुम हमारे गोल में आ जाओ लेकिन भारतीय संस्कृति बोलती है संयम रहो शराब छोड़ो मांस छोड़ो आहार शुद्ध करो मती को शुद्ध करो और शुद्ध सुख लेकर जीते जी मुक्ति का अनुभव करो तो उन लोगों का तो सारा एनर्जी दूसरों को अपने गोल में लाना है और हमारी एनर्जी दूसरों के अंदर छुपी हुई आत्मशक्ति जगाकर मुक्ति का अनुभव कराना है इसलिए हमारी संस्कृति में भगवान के अवतार भी बहुत हुए और भगवान को पाने वाले महापुरुष और भक्त भी बहुत हुए इसकी सच्चाई है साधना कीटागढ़ हिमाचल प्रदेश गर्मियों के दिन में मद्रास से सत्यानंद सरस्वती नाम के एक वृद्ध सन्यासी अवकाश के दिनों में एकांत में वहां गए एवं ने सोचा कि अगर सन्यासी मेरी बातों में आ जाता है तो इसके डिसाइपल भी ईसाई हो जाएंगे। उसने एवं स्टोक्स ने सन्यासी को अपने चक्कर में लाने के लिए उनसे सत्संग शुरू किया एवन स्टोक्स की कल्पित बातें सन्यासी सुनकर हंस देता था सन्यासी ने कहा तू जो तेरे धर्म की बड़ाई बताई वो सब मैं जानता हूँ एक तरफ तो बोलता है कि यीसु भगवान के पुत्र हैं और दूसरे तरफ लोगों को बोलता है कि यीसु भगवान मुक्ति देते वो भगवान के बेटा है कि भगवान खुद है ये तेरे को पूरा पता नहीं अगर भगवान खुद हैं तो हमारे कृष्ण ने तो आलिंगन देते देते दुष्ट कंस को भेज दिया पूतना को भेज दिया हंसते हंसते दुष्टों को भेज दिया दुष्टों के हाथों से मरे नहीं लेकिन दुष्टों को हंसते हंसते स्वधाम में भेज दिया और भक्तों को भक्ति रस का दान दिया ऐसा भगवान बढ़िया कि वो भगवान का पुत्र जो खिले खाकर बेचारा चला गया वो बड़ा भगवान तू अपनी बातों से ही अपनी क्रिटिसाइज कर रहा है यार जरा समझ बोल एवन स्टॉक्स को मैं धन्यवाद देता हूँ उसने समझ का स्वीकार किया सत्यानंद सरस्वती ने उसको बताया कि देखो तुम राम शब्द उच्चारण करो तो तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में अग्नि तत्व और चंद्र तत्व का विकास होता है विकार कम होते हरिओम का उच्चारण करो तो तुम्हारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है नस नाड़ियों में तुम्हारी दिव्यता आती है रक्त के कणों में ऐसा ऐसा फायदा होता है हर मंत्र की व्याख्या जानते थे और हर मंत्र का कहाँ कहाँ चोट होती है ये बात बताई और तुम करके देखो स्टॉक्स उनके सत्संग से प्रभावित हुआ और उस एवं सत्यानंद सरस्वती के पैर पकड़े के महाराज मुझे पता नहीं था कि भारतीय संस्कृति में इतना सारा मंत्र विज्ञान और इतना सारा आत्मज्ञान और योग शक्तियां हैं आई डोंट नो मैं नहीं जानता था अब तुम मुझे स्वीकार करो मुझे आप अपनी दीक्षा दो एवन स्टॉक्स को स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने दीक्षादी साधु की सन्यासी की उसके पहले एवन स्टॉक्स ने अपनी मिशनरी को डांटा है मुझे बताया गया था कि लोग उसलिए दुखी हैं भारत में कि यीशु को नहीं मानते लेकिन इस कारण दुखी नहीं है अभाव के कारण दुख होने के होने के बावजूद भी हमारे पास इतनी सुविधाएं फिर भी हम अशांत हैं और भारत में इतनी अराजकता और असुविधाएं फिर भी वो मजे से आनंद से मुस्कुरा के जी रहे हैं ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है हिन्दू धर्म की विशेषता है मैं आपकी मिशनरी से रिजाइन करता हूं और मैं सत्यानंद सरस्वती का शिष्य पद स्वीकारता हूं उसका नाम पड़ा सत्यानंद टॉक्स सरस्वती और उसने जो अनजाने गरीबों को अपने कल्चर में घसीटा था उसके प्रायश्चित स्वरूप लोगों के घर फिर कृष्ण और राम के फोटो लगवा दिए और उस स्टॉक्स सरस्वती ने गीता आरती करके वहां के में संस्कृति का प्रचार किया मैं उसको शाबाश देता हूँ बिचारे को भारतीय संस्कृति को एच एम यूरोप का तत्व तो वेता पढ़ता है और कहता है की भारतीय संस्कृति का ज्ञान मध्यान्ह का जगमगाता सूरज है और हमारा कल्चर का ज्ञान तो खाद्यो जैसा है अमेरिका का तत्व तो चिंतक मार्क स्टैन कहता है कि भारत अब जो है आध्यात्मिकता में हम उनके आगे नन्हने हैं महात्मा थोरो जिसको गांधीजी पढ़ते थे महात्मा थोरो अपनी कुटिया में सोया है उसका शिष्य एमरसन आया देखा के कहीं साप रेंग रहा है कहीं बिछू जा रहा है एमरसम चिंतित हुआ महात्मा थोरो को कहता है कि मैं आपकी व्यवस्था सुरक्षित जगह पे कर दूं महात्मा थोरो कहते सुरक्षित जगह सुरक्षित जगह कहां करोगे देखो मेरे पास सुरक्षित होने की चीज पड़ी है सिराने पे पड़ी थी भगवत गीता बोले जब गीता पढ़ता हूँ गीता का तत्व ज्ञान देखता हूँ कि सांप में भी वो है बिच्छू में भी वो है सब उस एक ईश्वर की लीला है तो मुझे भी शांति इन्हें भी शांति है यही तो सुरक्षा है एमर्सन, ये भारतीय ज्ञान पाया तब से मैं सुरक्षित हो गया